करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल आ, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस विषय को लेकर बात करते हैं जहां पर हमारी यूथ को खास हमने टारगेट किया है कि वो अपने जीवन में जैसे कि सेकेंडरी स्कूल में आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन शुरू हो जाता है तो उनका करियर के बारे में सोचना शुरू हो जाता है कई बच्चे जो हैं टेंथ के बाद या फिर ट्वेल्थ के बाद सोचना शुरू करते हैं और कई लोग पहले से सोचना शुरू कर देते हैं ये हर एक की अपनी पालना और माता पिता का जो संस्कार है उस अनुसार वो चीजें होती है या फिर आप जिस एरिया में रहते हैं जिस सराउंडिंग में रहते हैं उस अनुसार फिर आप अपने बारे में उस तरह का सोच निर्माण करते हैं तो आइए आपके सोच में एक नया परिवर्तन लाने के लिए एक नई सोच देने के लिए अपने करियर को अच्छी बनाने के लिए आपको आज विशेष बातचीत करने वाले हैं हम लोग आज के हमारे खास मेहमान राजेंद्र गोपाल व्यास जी हैं जो बहुत ही अच्छे भारत के कवि हैं और साथ ही साथ इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष अहम भूमिका निभाया है एज एजुकेशनिस्ट ये अपना प्रोफेशन संभालते हुए पूरी तरह से उसमें अपने जीवन भर उन्होंने सेवा दी है शिक्षा के क्षेत्र में और वहां से रिटायरमेंट ले चुके हैं अब बिलवाड़ा में अपना घर पर ही रह रहे हैं और साथ ही साथ से जुड़कर आध्यात्मिक अनुभूतियों का जो है गहराई से चिंतन कर उसकी अनुभूति करते हैं और दूसरों को अपनी अनुभूति का जो आनंद है देते रहते हैं काव्य के माध्यम से अनुभूति के शब्दों के माध्यम से हमेशा सभी लोगों को जो है खुशी बांटते हैं आध्यात्मिक जीवन का तो आइए आज हम लोग उनके जीवन की यात्रा में एजुकेशन ये जो क्षेत्र है उसमें उनका कैसे आना हुआ कैसे जाना हुआ उसके बारे में उनसे जानेंगे और साथ ही साथ उनके बचपन की कुछ बातें और कुछ और जीवन के अनुभव भी सुनने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से सम्माननीय आदरणीय राजेंद्र गोपाल व्यास सर बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में धन्यवाद सर मैं धन्य हुआ आपने मुझे याद किया जी जी जी राजेंद्र गोपाल व्यास सर बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपनी बचपन की कुछ बातें हमारे साथ साझा कीजिए कि आपका बचपन कहाँ बीता और किस तरह से आपकी एजुकेशन हुई जी बहुत अच्छा मैं प्रभु को स्मरित करते हुए जी मेरे जीवन के बारे में यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि मेरा जन्म इकतीस जुलाई उन्नीस को फिफ्टी में भीलवाड़ा में मेरा जन्म हुआ अच्छा एक एक पुराना हॉस्पिटल हुआ करता था आयुर्वेद का उसमें मेरा जन्म हुआ मेरी माँ बताती है <laughs> और जन्म के तुरंत बाद ही यहाँ एक महात्मा गांधी अस्पताल बना था भिलवाड़ा में नया जो अभी वर्तमान में है उसमें जहाँ से जिस हॉस्पिटल से मेरा जन्म हुआ वहां से सारे माताओं को नवजात शिशु को उसमें शिफ्ट किया उस नए हॉस्पिटल में मेरी माँ बताती है आहा, उन्हें आहा। सफेद बॉर्डर की साड़ी एक से स्वतंत्र भारत में ये एक नया हॉस्पिटल बना तो मैं एमजी हॉस्पिटल में थोड़े दिनों के लिए इधर शिफ्ट किया गया और मेरा मूल गांव है हमीरगढ़, यहाँ से 22 किलोमीटर भीलवाड़ा से अच्छा, जहाँ मेरा जन्मस्थली है यहाँ मेरा बचपन बीता है मेरे पिता श्री जमुना जी व्यास और मेरी माँ का नाम कमला देवी है नहीं, नहीं, मेरी परवरिश दो तीन माताओं से हुई आपको सुन आश्चर्य होगा मेरी एक मौसी है जो बचपन में तेरह साल में ही बाल विधवा हो गई तेरह साल में अच्छा अच्छा वो मेरे उसी गांव में उनका भी विवाह हुआ वो मेरी मेरी माँ से बड़ी थी उसका नाम था दुर्गा देवी मेरे मौसा जी का एक तरह से एक मर्डर हुआ यू कह दीजिएगा की में उनकी लाश मिली और तेरह साल की उम्र में पता नहीं उनके देवर और ससुर से मेरी मौसी का नहीं संबंध बेटा तो उस दिन सारी प्रॉपर्टी छोड़ के उसी गांव में वो मेरी के घर आ गई समय से आप आश्चर्य करेंगे पिछहत्तर वर्ष उस मेरे घर में ही उसने मेरी पालना करी वो दोबारा अपने ससुराल गई नहीं बीच बीच में उनके देवर बहुत बार मिलने आते थे कहते थे भाभी आप अपना घर ज्वाइन करो आपकी प्रॉपर्टी है नहीं, नहीं वो नहीं। वहां से उसके जो कुछ गहने थे वो लेके आ गई नहीं, नहीं। इवन पर उसने मेरे पिता पिताश्री और मेरी माँ के पास यू समझिए कि उसने हमारे घर का अन्न नहीं खाया उसके पास जो गोल्ड था वो लेके आ गई बाकी सारी वसियत तो एक जीजी हम उसको घर में कहते थे उसने मेरा निर्माण किया उसने मेरा निर्माण किया और उसके देवर को वहाँ बापू नाम से संबोधित करते थे वो बड़े रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी से रिटायर हुए और इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए थे मैं कॉलेज में और बंदूक रखना बाग बगीचे संपन्न इतना ईगो था तो हुँ, मेरी हुँ। मौसी ने कहा कि मैं एक नया बापू पैदा कर दिखाऊंगी तुम्हें और आज जिससे आप बात कर रहे हैं उसको घर में मेरे घर में मुझे बापू नाम से संबोधित किया जाता है और घर परिवार हमीरगढ़ कहते हैं कि मैं उस बापू से तो हजार गुना हूँ अपनी जीवन शैली को जी रहा हूँ तो पिता ने आ, मेरी नेवरिश करी मेरे बड़े भाई साहब मनोरजी व्यास और नर्मदा देवी ये मेरे भैया भाभी थे जिनको एक तरह से मेरे पिताश्री ने मुझे गोद रख दिया यानी मेरी पढ़ाई की सारी परवरिश मेरे भैया भाभी ने करी मेरे पिता सम्पन्न होते भी उन्होंने दूरदर्शिता रखी कि अगर मैं मेरी पालना भाभी से होगी तो जीवन भर इनसे बहुत अच्छा देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई का जो सिस्टम मेरे पिताश्री ने दिया आ, उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल खोला वन में न आर्मी कह सकते आठवीं क्लास तक 300 बच्चों को अकेले मेरे फादर पढ़ाते थे सर आप आश्चर्य करें बिल्कुल बिल्कुल आठवीं तक आठवीं तक और वहाँ का बच्चा गवर्नमेंट का एग्जाम देके और गवर्नमेंट स्कूल में पांचवी से छठी से सातवीं में फिट हो जाता था तो मेरे पिताश्री बहुत बड़े वो पहले गवर्नमेंट सर्विस में थे उनका ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल मेरे घर ही खोल लिया ये मेरे हमीरगढ़ की एक छोटी सी प्रारंभिक इसलिए 1967 तक पहली से दसवीं क्लास तक मेरी परवरिश हमीरगढ़ के एक माध्यमिक विद्यालय में हुई सर वहाँ मेरा बचपन स्काउट म्यूजिक फुटबॉल पढ़ाई पढ़ाई में थोड़ा सा अगर आप मुझे पूछे तो मेरी रुचि कम थी इसलिए मैं सेकंड डिविजन ही पास होता था <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> मैं कभी एमए तक फर्स्ट नहीं आया लेकिन या मैं सप्लीमेंट कर दूं मैं भूल जाऊंगा उसके बाद मुझे पीड़ा थी कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया तो जब मैं प्रताप नगर हायर सेकेंडरी स्कूल में आया तो मैंने कहा मैं पढ़ने में फर्स्ट नहीं आया पर मैं पढ़ाने में फर्स्ट आना चाहता हूँ गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ तो आपको आश्चर्य होगा 1980 में यहाँ एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक शिक्षण प्रतियोगिता होती थी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उसमें मैंने सर ज्योग्राफी में गोल्ड मेडल लिया यानी मैं पढ़ने में फर्स्ट नहीं आ सका तो उसकी क्षतिपूर्ति मैंने अपने पुरुषार्थ से भगवान की कृपा से माता पिता के आशीष से मैं पढ़ाने में सर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ज्योग्राफी में मैंने गोल्ड मेडल लिया वो तीसरी प्रतियोगिता थी राजस्थान की अभी भी कंटिन्यूअर साल होती तो ये वो एक वैक्यूम को मैंने इस तरह से पूरा किया ये तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा का दौर रहा इस आगे की यात्रा पर आपका जो प्रश्न है मैं स्लोली स्लोली आगे बढ़ूंगा बिल्कुल <laughs> चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है और आशा करूँगा कि हमारे सभी दर्शक मित्रों को श्रोता मित्रों को भी अच्छा लगा है अब बात करते हैं कि आपने स्कूली जीवन तो आपने बताया कि किस तरह से आपकी पढ़ाई हुई तो दसवीं या फिर सेकेंडरी उस समय कैसा था टेंथ था कि ट्वेल्थ डायरेक्ट हो जाता था या कैसे था वो थोड़ा सा बताइए और फिर कॉलेज कॉलेज जी आ जाऊंगा इसी क्रम में दो भागों में बात कर लेता हूं मैं स्कूल एजुकेशन को पूरा करके फिर कॉलेज एजुकेशन सेवन हाँ। में हमीरगढ़ से टेंडा में हायर सेकेंडरी अच्छा। तो मैं सिक्सटी एट में सर यहाँ भीलवाड़ा आ गया इलेवंथ अच्छा। में और यहाँ क्या होता था की मेरा मन था की मैं वेद्य बनना चाहता हूँ पता नहीं की उस समय आयुर्वेदाचार्य और भीषकाचार्य जो उदयपुर में मदन मॉनवे कॉलेज होता था उसमें के बच्चे भी एक टेस्ट देकर के और आयुर्वेद में जा सकते थे उनके लिए बायोलॉजी का होना जरूरी नहीं होता था अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। फिर भी मैंने इस स्कूल में में एडमिशन लेने के बाद मैंने बायोलॉजी के एक पी डी गुप्ता मेरे लेक्चरर हुआ करते थे उनके पास मैंने कहा मैं तो आयुर्वेद में जाऊँगा मैंने बायोलॉजी नहीं ली पर मैं तो डिसना चाहता हूँ आपके पास मेंढको को प्रयोगात्मक तौर पे सर्जरी सीखना चाहता हूँ तो मेरा प्यार इतना था कि उन्होंने मुझे स्वीकृति दे दी अच्छा कि जब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस <laughs> है तो चलो तुम फ्रॉक को इस तरह से तो सर मैंने पहली बार एक मोम की प्लेट में चार आलपीने लगा के और क्लोरोफॉर्म देके एक मेंढक को मूर्छित किया और... <laughs> क्या बात है फिर तो हाथ कापने लग और गलती कापने से उस, उस मेंढे की एक वेन कट गई और सर मैं मोर्चित नहीं हुआ यूं, समझेगा मैं ब्राह्मण संस्कृति का संस्कारों का मैं वो हिंसा देख नहीं सका और मुझे घृणा हो गई मैं तो भूल के भी वेद भी नहीं बनूंगा उस दिन के बाद मेरा ड्राइवर्जन आर्ट्स में ही रहा मैंने हायर सेकेंडरी प्रताप नगर में करी वहाँ एक ऐसे टीचर थे सर जो मुझे हिंदी ढंग से नहीं पढ़ाते थे पता नहीं मेरा मन क्यूँ होता था ये क्यों नहीं मेहनत करते तो मैंने '68 में संकल्प किया कि मैं इसी स्कूल में किसी दिन हिंदी का टीचर बन के आऊंगा hmm. भगवान करे तो मैं बच्चों को हिंदी कैसे पढ़ाई जाती ये संकल्प मेरा पूरा हुआ सर मेरी hmm. कॉलेज hmm. एजुकेशन hmm. के बाद एम ए बी करने के बाद मैं गवर्नमेंट सर्विस में एक गांव आमली में पोस्टेड हुआ और एक प्रिंसिपल थे शिव जी श्रोत उस जमाने में इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल को बड़े पावर होते थे सर ट्रांसफर को हाँ बिल्कुल एक रेलवे क्रॉसिंग पार करते मुझे शिव शंकर जी श्रोते मिले तब मैं म्यूजिक में मैंने प्राइवेट में बड़ी हिंदी प्रभाकर और म्यूजिक प्रभाकर और तबले में ये काम कर लिया तो वो जानते थे कि मैं म्यूजिक का टीचर भी बन सकता हूँ तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पे मुझे पूछा क्यों रे तू कहाँ पोस्टेड है मैंने कहा मैं तो गावड़े में हूँ आठ महीने हो गए बोले तुझे मैं बड़े स्कूल में ले लिया तो तू तो म्यूजिक में प्रार्थना वगैरह ये कर लेगा मैंने इनका बिल्कुल कर लूंगा तो और उन्होंने कैसे सीखा ये जब मैं कॉलेज में क्या हुआ सर फर्स्ट ईयर में जब आया तो वहाँ एक हमारे यूथ फेस्टिवल में इं इंटर कॉलेज कंपटीशन राजस्थान का लाइट म्यूजिक का हुआ प्रतियोगिता राजस्थान के सारे महाविद्यालयों के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए मैं गांव से आया था लेकिन मैंने सुगम संगीत में मेरे गुरु थे अमीरगढ़ अमीर में बालचंद जी शर्मा नहीं। नहीं। उन्होंने मुझे बहुत म्यूजिक तो मैंने स्कूल लेवल पे भी स्टेट में म्यूजिक में सेकंड आया था मैं स्टेट अच्छा अगर मैं फर्स्ट आता तो जयपुर आकाशवाणी पर मेरा ऑडिशन होता लेकिन मैं सेकंड आया तो मेरा चयन नहीं हुआ तो म्यूजिक फिर मैंने वहाँ फर्स्ट ईयर में जब मैंने लाइट म्यूजिक में उस कॉम्पिटिशन में टॉप किया फर्स्ट तो वहाँ जो जज आए थे वो उनका नाम था लक्ष्मण दास वैष्णव वे बिरजू महाराजी के शिष्य थे और यहाँ एक संगीत कला केंद्र हो गया था कॉलेज में प्राइवेट अच्छा, वहाँ उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो तो म्यूजिक सीखो बस मैंने दूसरे दिन उस पुरस्कार के बाद मैंने फर्स्ट ईयर में ही ये कॉलेज ज्वाइन कर लिया सर और यहीं से मैंने एक तरह से न्यूज किया है वोकल में मैं सात आठ साल बहुत कॉलेज के जमाने में ही मैं पर रात को रियाज करता था और एम किया और इधर मैंने म्यूजिक के डिप्लोमा भी लिए बाद में म्यूजिक में, में मेरा पोस्टिंग हो गया पर मैंने ज्वाइन भी किया ये मेरी म्यूजिक की यात्रा भी रही क्या बात क्या बात तो म्यूजिक यात्रा के बाद फिर जैसे कि आपका वहाँ सिलेक्शन हुआ तो संगीत आप सिखाने लगे तो फिर एजुकेशन में बच्चों को जो पढ़ाने का वो जो सपना था आपका वो कैसे पूरा हुआ उसके बारे में वो ऐसा हुआ सर कि ये जो स्कूल जहाँ मैं ट्रांसफर होके आ, आया ना अगस्त में 26 अगस्त पिछहत्तर को आ, हा, हा, तो ये स्कूल सर नाइन्थ से शुरू होता था, हुँ, हुँ, हुँ, था या नाइन्थेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ चार से चार मतलब क्लासेस होती थी तो मैं तो बी करके निकला और पहले तो मेरी पोस्टिंग फर्स्ट आठवीं तक के स्कूल में हुई और सीधा मुझे बड़े स्कूल में इन्होंने मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया सर और मुझे पढ़ाने के लिए इन्होंने प्रार्थना के अलावा सीधी में हिंदी पढ़ाने के लिए दे दी जबकि लेक्चरर वहां थे लेकिन मेरा टीचिंग इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा नहीं ग्यार, सीधा ग्यारहवीं पढ़ाओगे तुम और आप आश्चर्य करेंगे मैंने चौदह वर्ष तक पीजी मैंने पोलिटिकल साइंस में था मैं सर लेकिन मैंने हिंदी पढ़ाई और आप अतिशयोक्ति नहीं करता हंड्रेड 100% चौदह साल मैंने और मेरिट में और मतलब वाले बच्चे हिंदी में तैयार किए मैं ऐसी हिंदी पढ़ाता था ऐसी क्या बात क्या बात और वही चौदह तो साल के बाद में मेरा शिक्षण वहाँ एक प्रोजेक्ट आया सर मैं आपको बता दू आपने नाम सुना होगा ना, मानव संसाधन मंत्रालय का संस्कृति विभाग उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था सर ये शायद ये है सतहत्तर अठहत्तर की बात है जी जी, जी। तो यहाँ एक उदयपुर में सी में हमारा एक सलेक्शन हुआ जिले की तरफ से यहाँ फर्स्ट ग्रेड के लोग ही इसमें भाग ले सकते थे पर मेरे प्रिंसिपल ने नियमों को तोड़ के मुझे उस आ, उस शिविर में भेजा 29 दिन के शिविर में मैंने विद्यालयों में भारतीय संस्कृति प्रसार योजना का प्रशिक्षण लिया था हम्म हम्म और हुँ, उसमें मैं 44 लोगों में फर्स्ट आया फोर्टी फोर में कंग्रेचुलेशन और वहाँ मुझे राजस्थान की तरफ से किट मिला सर लाखों रुपए का उस समय दिल्ली गया मैं सीसीआरटी में आ, और 12 वर्ष की मैंने ये जो प्रोजेक्ट किया उससे मुझे सीधा नेशनल अवार्ड मिला शायद पहले भी कभी कहीं जिक्र हुआ हो 3 अप्रैल 89 को राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया मुझे और ये वो सम्मान है रमेश जी जो आवेदन नहीं किया जाता ये थे पहला थे। पहला वर्ल्ड का अवार्ड है जहां सरकार रिक्वेस्ट करती की आप इसको स्वीकार करो और मैंने किसी कारण मना किया कि मुझे नहीं आना तो ये एक बच्चों का मेरा टीचिंग और आज भी मैं विद्यालय में उस भारतीय संस्कृति के प्रसार की और यही सोच के मेरे पिता पिताश्री ने कहा कि मेरे सारे ही घर के लोग एजुकेशन में है इसलिए मैंने अपने बेटे को हायर एजुकेशन के बाद बाहर नहीं भेजा और साल पहले इसकी मम्मी ने हमारी युगल ने एक आ, स्कूल स्थापित किया इक्कीस वर्ष से उसका आ, नाम इंडियन एकेडमी है इंग्लिश मीडियम का होते हुए भारतीय संस्कृति के मूल्यों के आधार पे वो बच्चा स्कूल को संभाल रहा है तो मैं गर्व से कह सकता हूँ की मुझे हिंदू होने का और दूसरा शिक्षक होने का बहुत बड़ा गर्व बिल्किन, एक अध्यापक होना और उसके बाद में म्यूजिक के बाद पोइट्री में आ गया तो जो नीरज जी कहते हैं कि कवि होना भी सौभाग्य है तो मैं फक्र से कह सकता हूं कि मैं कवि बना और ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद इक्कीस वर्ष में तो सर मैं कवि की भूमिका को भी समाप्त करके एक ऋषि की श्रेणी में अपने आप को महसूस करता हूँ जहाँ काव्य के जरिए मौन के जरिए मुरलियों के जरिए हिंदी भारतीय मंचों पर मैं 35 वर्ष रहा, रहा बहुत, एक सम्मानित कवि के रूप में बाद में जब ज्ञान में आया तो मुझे बाबा के ज्ञान की मूल्य से ये लगा कि नहीं संगीत और कविता ही जीवन की डेस्टनी नहीं है जी, पवित्रता जीवन की डेस्टनी है इसलिए मेरा डाइवर्जन हुआ और मैं एक अच्छे राजयोगी के रूप में अपने आप को रेखांकित कर सकता हूँ लोग मेरे व्यवहार से मेरे चाल चलन से मेरे गिलोह से ये महसूस करते हैं कि व्याप की कुछ लाखों में अलग तो दिखते ही हैं, हालांकि हूँ मैं इतना सामान्य राजेंद्र गोपाल व्यास जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही सुंदर आपकी यात्रा के बारे में सुनाया मैं बहुत खुशी हुई एक तो आप संगीतज्ञ हो गए फिर उसके बाद आप शिक्षक बने और फिर उसके बाद आप एक कवि बने तो ये त्रिवेणी जो आपने करियर एक साथ अपने अंदर समा के रखा ये बहुत ही बड़ी बात है और मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को आपको सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक जो है लगन पढ़ाई और मेहनत ये सारी चीजें अगर आप जोड़ लेते अपने अंदर और एक अच्छे इंसान बन जो भी चीजें आपके सामने आती है उसको अगर वेलकम करते हैं तो निश्चित तौर पर आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने को सजाते होंगे सवारते भी होंगे तो मैं चाहूंगा कि जब करियर की क्या उस समय जब आप एजुकेशन में एज ए म्यूजिक टीचर आप जब काम कर रहे थे तो उस समय क्या आप सोचते थे कि कुछ और करना है या आ, उसके पहले आ, भी आप क्या बनना चाहते एक तो आपने बताया कि दी, वो डॉक्टर बनना ये तो चाहते थे उसको आपको मैं बहुत अच्छा शिक्षक बनना चाहता था वहाँ में पढ़ाता भी था बहुत मन से आठ आठ पीरियड पढ़ाता था सर मैं और सेकंड सेकंड शिफ्ट की प्रेर करने के बाद क्लास जा में, तो में जाता था तो मेरे सूट पर पूरी सफेद चौक जो है वो हो जाती। मैं ये पसंद वो नहीं परवाह करता की मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे क्या इस सफेदी से मेरा लेकिन ये और एक इसमें और निवेदन कर दू की मेरा ससुराल में जहाँ मेरा विवाह सर वो बहुत बड़े लीडिंग एडवोकेट है मेरे ससुर साहब फिर उनके बेटे उस समय आज की डेट में उस परिवार में सत्रह एडवोकेट है सर सेवन <laughs> सत्रह <laughs> तो जब मेरा विवाह इनसे हुआ तो मैंने यहाँ पढ़नाई के दौरान सोचा कि इन वकीलों से कैसे निपटेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे सर मैंने एल एल बी भी परमिशन ली मैंने डिपार्टमेंट से और मेरी सर्विस बुक में एंट्री कराई कि मैं इस विधि को भी पढ़ूंगा कि कम से कम मैं मुकदमा लड़ू या न लड़ू लेकिन मैं कम से कम कभी ससुराल वालों से अगर मेरा विमर्श हो तो मैं केफ हारूँ नहीं इसलिए मैंने किया सर क्या बात है क्या बात है <laughs> तो मैंने इस विधि को भी किया और फिर बाद में ज्ञान में आने के बाद परमात्मा की विधि को भी मैंने जीवन है, किया तो मैं इन बच्चों को ये कह हाँ, रहा हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है गोपाल थी थी मैं, मैं चाहूँगा कि अभी यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो जीरो FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारी बातचीत हो रही है राजेंद्र गोपाल व्यास जी से और एक मल्टी टैलेंट व्यक्ति है जो कवि भी है एजुकेशनिस्ट भी है एडवोकेट भी है और बहुत ही अच्छे पॉपुलर मेडिटेशन करने वाले योगी भी है ऋषि भी है तो निश्चित तौर पर जब आप इनको एक देखते होंगे की कैसे इन चीजों को उन्होंने ग्रैप किया होगा कैसे उन चीजों को अपने अंदर समाया होगा उन्होंने तो निश्चित तौर पर व्यक्ति everything is possible ऐसा कहा जा सकता है जब व्यास जी को सुनेंगे तो nothing is impossible इसीलिए मैं कहूंगा कि आप अपनी जिज्ञासा हमारे विद्यार्थी मित्र जो हमें सुन रहे हैं युवा साथी सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने ईश्वर ने आपको वो सारी शक्तियां दी हैं बस उसका उपयोग करना आना चाहिए आपको अगर आप उपयोग नहीं कर रहे हो तो वो शक्ति आपकी व्यर्थ जाएगी लेकिन राजेंद्र गोपाल सर जैसे बहुत सारे लोग हैं एक अच्छे शिक्षक होने के नाते उन्होंने अपनी बुद्धि का अपने पूरी शक्तियों का जो ईश्वर ने दिया है उन्हें उसका पूरा पूरा उपयोग किया उन्होंने है ना तो बड़ा अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि एक संगीत जो विधा है अगर उसको आप समझ लेते हैं उसको अगर पकड़ लेते हैं तो बाकी सारी विधाएं अपने आप शायद उसके आगोश में या उसके गोद में आ जाती है क्योंकि संगीत में जो है व्यक्ति निखरता है और आगे बढ़ता है और वो एक कला ऐसी है कि जहां पर आपका मन जो है खुल जाता है आपका बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है और आपको खुशी भी मिलती है है न और जब आप दूसरों को भी कुछ सुनाते हैं तो उनकी खुशी भी देखने को मिलता है तो इसलिए कहा जाता है कि भाई कोई भी कला हो वो आपको जो है आगे बढ़ाता है और आपको निखारता है तो बिल्कुल शायद गोपाल वैस ने जब संगीत को अपना आया तो उसके बाद उनको लगा कि बस उनके जीवन में उन्होंने बहुत कुछ पाया और फिर उसके बाद एक अच्छा शिक्षक बने उसके बाद एक अच्छे कवि बने और फिर आखिरी में उन्होंने एक ये भी सोचा कि उस ससुराल में इतने सारे एडवोकेट है तो हम क्यों नहीं बन सकते तो उन्होंने वो भी बाजी मारी और एडवोकेट भी बने तो निश्चित तौर पर आप के अंदर इतनी काबिलियत इतनी क्षमता है बस उसका उपयोग करने की जरूरत है मुझे ये आज एहसास हो रहा है कि हम अपनी क्षमताओं का शायद ही अनुमान लगा पा रहे हैं, है ना तो बहुत सारी शक्ति आपके अंदर है बस जरूरत है उन्हें जगाने की तो आइए फिर से मैं सम्मानीय आदरणीय जो हमारे राजेंद्र गोपाल व्यास जी हैं उनसे वापस जोड़ना चाहूंगा अब जैसे कि जो आपने यात्राएं एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते काव्य की तरफ कैसे झुका हुआ और कैसे आपने लिखना शुरू कर दिया पहले और उसके बाद मंचों पर कैसे आपको आना हुआ वो थोड़ा इतिहास बताइए जी सर देखिए जब आज आप मुझे खोल रहे हैं तो मैं इनर वर्ल्ड में इतना गोता लगाता जा रहा हूँ कि बाबा ने मुझे कितनी विधाओं में मेरे को ट्रेंड किया यहाँ सप्लीमेंट करूँ आपका आश्चर्य होगा सुन करके की मैं कविता से पहले देश के बहुत अच्छे फॉर्मिस्ट्री में और एस्ट्रोलॉजी का भी विद्यार्थी रहा मैंने जमकर के सर ज्योतिष को किया और उस समय पैसा भी कमाया अच्छा? मुझे कवि सम्मेलन ज्योतिष की वजह से मिलने लगे मैं किसी का हाथ देख के कुछ प्रत करता था वो बातें बाबा की कृपा वो लागू हो जाती थी तो मुझे अच्छा, आयोजन करने लग गए अब स्टेज पे मसनत के पास छुप छुप के मैं कविता भी बोलता था था और कवियों अच्छा, के हाथ भी अच्छा। देख लेता था और दूसरे दिन कुछ जातक मुझे घर ले जाते वहां से अतिरिक्त लिपापा मुझे कवि सम्मेलन के अलावा और मिल जाता था <laughs> तो फिर जब एक मैंने मेरे मन में आया परमात्मा ने मुझे कहा कि कहीं दूसरों का भविष्य देखने में तुम अपना वर्तमान तो नहीं बिगाड़ दोगे बेटा ऐसे <laughs> अंदर से गो जाने के बाद सर मैंने इस विद्या को एक तरह से वेस्ट फाइल में रख दिया और बिल्कल, अब कदा कदा कभी कहीं कोई अटक जाता है तो बिना पारिश्रमिक के मैं उनकी सेवा कर लेता हूँ क्योंकि ज्योति भी छट्टा जो वेद है ये भी और उसमें भी हॉरोस्कोप के बजाय में, में ज्यादा मेरे से भी मैंने हाथ देखने की हस्त रेखाओं पर मेरा एक तरह से बहुत अच्छा कमांड रहा था जी जी क्योंकि साढ़े सात साल में ये एक ऑटोमेटिक इसी की मशीन है कि हम जो सोचते वो रेखाओं में प्रिंट हो जाता और हम रेखाओं के बारे में काफी अंदाज लेकिन जब बाद में रेखा का अर्थ समझ में आया की अनंत बिंदुओं से मिलने पर एक रेखा बनती है अनंत रेखाओं से एक पेज बनता है एक पेज से कॉपी बनती है तो फिर मैंने कहा यार रेखा के चक्कर में नहीं पड़े अपन तो बिंदु के चक्कर में पड़ जाए तो मैं ज्ञान में जब आत्मा के रूप में बिंदी स्वरूप हो गया तो तो मेरा एक शेर है जो मैं आपको निवेदन करूँ बिल्कुल बिल्कुल की हम खुदा तो नहीं पर जमाने से जुदा है हम खुदा तो नहीं पर जमाने से जुदा है हम किसी पे नहीं पर कोई हम पे फिदा है क्या बैद? तो ईश्वर मुझ पर फिदा हुआ और मेरे लिए तो अभी रमेश बाबू रेडियो मधुवन मेरे लिए तो ईश्वरी है जो मुझ पे फिदा हो के गाँव के सुदूर बच्चे को इस तरह से इंटरव्यू में उपस्थित कर रहे हैं तो मेरी काफी यात्रा था मैं आपको बताऊं कि तो मैंने पैतीस वर्ष हमारे हमीरगढ़ में एक बंसीलाल जी बेकारी बहुत अच्छे कवि और उसके बाद मेरे भाई साहब स्वयं बड़े पंडित मनोहर व्यास सरस्वती ये दो महान हस्तियाँ हमीरगढ़ में और हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि सम्मेलन 35 वर्षों तक हमीरगढ़ में हुए इंडिया का कोई ऐसा कवि नहीं जो मेरे गांव में नहीं आया महसूस किया अगर ये बच्चा मंच पे आया तो मेरे लिए खतरा उपस्थित हो सकता तो उन्होंने मुझे कभी मंचीय सहयोग नहीं दिया अच्छा तब जिसका <laughs> मैंने जिक्र किया की मेरी मौसी जो है जब वो एक बार उन्होंने कहा कि तुमको भारत के बड़े मंच पे आज प्रस्तुत करेंगे मैंने कविता की तैयारी की लेकिन वहां जाने के बाद जान के उन्होंने मुझे कट लगाया और मैं बहुत पीड़ित लौटा मेरी मौसी के पास तो मौसी ने कहा कि जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया ना वो तो श्रोता के रूप में भी तुम्हारे पास उपस्थित नहीं हो पाएगा और ये मेरी मौसी <laughs> की प्रदर्शन बहुत सही हुई की माउंट आबू में इक्कीस वर्ष वर्ल्ड लेवल के इस बड़े रंगमंच से काव्य पाठ करने के लिए मैं बराबर तैयार हुआ लेकिन बंसीलाल जी बेसारी कभी माउंट आबू नहीं आ सके म, मेरी मौसी की घोषणा बिल्कुल सही हुई तो so, मैं पोइट्री के 35 वर्ष कवियों को सुनने के बाद फर्स्ट ईयर में जब मैं सर 1969 में कॉलेज में आ गया बस वहीं से मैंने छोटे मोटे काव्य लिखना शुरू किया एक बार मैंने पहले भी कहा कि मैंने एक छोटी सी क्षणिका लिखी थी मेरी माँ गाँव के आंगन में वो अल्पना मानती थी मैं गाँव में रहता था ना सर कच्चे घर थे बिल्कुल। तो वो पीली मिट्टी पे सफेद खड़िया से वो कुछ अल्पना मान रही थी तो मेरी सबसे पहली रचना उस दिन बनी। जो, जो रचना क्षणिका के रूप में है। मेरी किताब में मुझे मिल गया मैं भी उसको मैंने छापा है और वो क्षणिका मैंने सर एक लेटर लिख करके हरिवंश राय बच्चन को बिना पूछे मैंने उनको वो क्षणिका भेजने के बाद उन्होंने एक एक आप देखें पूरा परिशिष्ट उन्होंने मेरे लिए लिखा जवाब में लोगों को भरोसा नहीं आया कि हरिवंश राय बच्चन गांव में राजेंद्र गोपाल व्यास को चिट्ठी लिखेंगे और उसमें उन्होंने मेरी क्षणिका की तारीफ करके कहा कि तुम्हारे बीज में वो सारी सारे तत्व तो मिलते जो एक दिन तुम तो महान वृक्ष के रूप में उजागर होंगे इसीलिए यही नियम है काशी रागरी प्रचारनी सभा को पूरा पढ़े हिंदी साहित्य पढ़े आदि से लगा करके आधुनिक हिंदी भारतीय भारतीय हिंदू युग और सबको मैंने खूब गहन अध्ययन किया क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाता रहा चौदह साल तक बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं खूब किताबें पढ़ने का मुझे शौक रहा फिर फर्स्ट ईयर से मैंने लिखना शुरू किया आप देखिए पैंतीस वर्ष इंडिया के सारे कवियों को सुनने के बाद और म्यूजिक मेरा अपना विषय रहा तो सर मैं लिरिक्स था और मैरिक इसलिए मेरा एक गीत आप आशय करेंगे एक धुन का गीत कभी दूसरे उस गीत पे नहीं आया मैंने हर बार नई धुन में अपने गीत लिखे तो ये मेरी पोइट्री का फिर मुझे, मुझे कभी में मिलने लग गए सर फिर तो भगवान के का <laughs> लेकिन ये एक रहा कि मैं मोबाइल नहीं रखता था अभी भी नहीं रखता हूँ जिसके कारण मेरा अन्य कवियों से और फेसबुक पर ये मेरा काम रहा लेकिन मैं आई एम हैपी विद माई सेल्फ मुझे किसी के माध्यम से कवि सम्मेलन मिल जाते हैं मैं अपनी बात कह देता हूँ और अब तो नेशनल प्रोग्राम मैंने सबसे पहले मेरा एक नाइट में मैं हीरो बना 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ पर मेरा एक गीत बना कैसे निकला होगा दम लेखनी कहे मैं नहीं कह रहा हूँ कलम कह रही है कि उसने अपना प्राण देश पर कैसे न्योचा किया इस गीत ने सर मुझे एक नाइट में हीरो बना दिया इस गीत के बाद में सीधा भारतीय मंचों पे आ गया आश्चर्य करेंगे जैसे कोई यूपीएससी से डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड में आ ना ऐसे मुझे कभी से में तो मेरी काव्य यात्रा एक बिहार रिखिया मुंगेर के स्वामी जी है निरंजनानंद जी आपने नाम सुना था योग का पहला विश्वविद्यालय वो किसी कार्यक्रम में जब यहाँ एक मुंगेर विश्वविद्यालय की का एक शाखा यहाँ वेदान्त, वेद वेदान्त ना, दर्शन नाम से स्थापित हुई तो उनसे मेरा पहला परिचय हुआ किसी दंपत्ति के घर प्रकाश नवाल वंदना है उनके घर वो विराजी वहां मैंने गीत सुनाए तो गीत सुनने के बाद उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि आपका कोई काव्य संकलन छपा है तो मैंने कहा सर इसमें व्याकरण का एक सिस्टम है कि मैं अभी तक छपा हुआ नहीं हूँ छिपा हुआ, हुआ। <laughs> ये सुनते ही आप मुझे पांडुलिपिजिएगा मैं और मैंने इतना खुश मैंने तो, दिन में क्या? मैंने तो दस दिन, दिन, दिन, दिन में बहुत अच्छे <laughs> शिष्य मेधावी चंद्र त्रिपाठी नाम है उनका उन्होंने मेरी पांडुलिपि तैयार करके और सर इनको प्रस्तुत कर दी और आपको सुन के आश्चर्य होगा की दो हजार तीन में उस पुस्तक का प्रकाशन भी हो चुका है मैं मुझे मैं मुझे मिल गया नाम से उसमें कुछ तीन भागों में वो है और क्राउन प्रेस कोलकाता से करीब उसकी 50000 प्रतियां छपी है जो मैं आपको पता है माउंट में मैं उन जीनियस लोगों को वो गिफ्ट देता हूँ वो स्वीकारते हैं और आज भी वो किताब मेरी पहचान बन गई उसमें। उसके बाद तो काव्य रचनाएं और हो गई अब दूसरा संकलन निकले में किसी ने मुझे पूछा कि आपका और कोई संकलन है मैंने कहा शेयर नहीं कही एक ही बहुत होता अगर दूसरा नहीं भी चप्पे तो क्या <laughs> <laughs> <laughs> चलिए अः गोपाल व्यास जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और आशा करूंगा हमारे युवा साथी आपकी इस यात्रा में जहाँ पर आप अपने भावनाओं को अपने विचारों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं निश्चित तौर पर उन सभी को मोटिवेशन मिल रहा है है क्योंकि व्यक्ति जैसे ही बोलना शुरू करता है तो उसकी जो है जीवन के सारे जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से मोटिवेशन देता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर राजेंद्र गोपाल जी से बात करते हैं आप सुनाए है दिल से आत कर दिल आराम को दिल को बड़ा आराम मिलेगा दुख की दुनिया मिट जाएगी सुखों भरा सुख धाम मिलेगा दी या तो मिले दुआ और दुआ में की करता प्यार उसे सुबह शाम मिलेगा पामा या तुसे जो प्यार से करता प्यार उसे सुबह शाम चल तू मन चहा इनाम मिलेगा दुख की दुनिया मिट जाएगी सुखों भरा सुख दाम मिलेगा दुख की दुनिया मिट जाएगी सुखों भरा सुख दाम मिलेगा दुख की दुनिया मिट जाएगा नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और राजेंद्र गोपाल व्यास जी की कहानी आपने सुना कि इस तरह से वो संगीत से जुड़े उसके बाद शिक्षक बने उसके बाद कवि बने उसके बाद एडवोकेट बने और उस बीच में एस्ट्रोलॉजर भी बनके निकले और अभी राज ऋषि बनकर हम सभी से बातें कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति हर व्यक्ति अनेक ऐसे व्यक्ति से हम लोग बात कर रहे हैं तो आइए मैं आखिरी में मैं जोड़ना चाहूंगा आप सभी को तो फिर से राजोपाल व्यास जी से और मैं चाहूंगा कि एक बात जरूर बताइए कि हमारे जो युवा साथी आज के समय में पहले आपके टाइम पर तो शायद ऑप्शंस बहुत कम थे है ना या तो शिक्षक बनो या तो इंजीनियर बनो या तो डॉक्टर बनो है ना तो बाकी चीजें ऐसे जैसे आईटी ये सब चीजें नहीं थी आज मल्टीपल चीजें हैं हर सेक्टर में बहुत सारे विभाग आ गए है बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है उसमें है ना तो मैं चाहूंगा कि आज के युवा को आप एक मैसेज और अपने करियर को चूज करने के लिए क्या बताना चाहेंगे बहुत अच्छा प्रश्न है मुझे रमेश बाबू नई पीढ़ी पर बहुत नाज है मैं <laughs> बुजुर्गों तो <laughs> का तो बहुत कदर करता ही हूँ लेकिन 1947 के बाद इंडिया के इस गणतंत्र ने और प्रजातंत्र ने जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो बताया मैंने आपको जो भी मैं किसी चीज नेगेटिव कमेंट कभी नहीं करता मैं मैं ईश्वर और कुदरत पर भरोसा करता हूं कि कभी कुछ गलत होता ही नहीं है हमारी नजरों में जो गलत हो रहा है उसमें भी कहीं कही न कहीं कल्याण छिपा रहता है ये मैंने ज्ञान में आने के बाद महसूस किया तो एक तो मेरा शिकायती चित्त सर कभी नहीं रहा मैं मैं परिस्थितियों से कभी नहीं अगर वातावरण अनुकूल नहीं है तो हम, हम हम टीचिंग में कहते थे कि हमें क्लासरूम क्लाइमेट क्रिएट करनी पड़ती मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए सर पर, आज एक अलग किस्म का इंटरव्यू एक घटित हो रहा है क्योंकि ये एक क्रिया नहीं है ये एक लीला है मैं अकस्मात योग से उठा रहा आपका फोन आया तो मैंने कहा नहीं इतनी बड़ी उपलब्धि को मैं सारे काम अपॉइंटमेंट छोड़ के मैं यहाँ प्रकृत हो गया की मेरा सौभाग्य है की मधुबन रेडियो से आज संपूर्ण विश्व में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है मेरा तो मुझे अच्छा लगा कि मैं बच्चों को एक बात कहूंगा मेरा एक डायलॉग है जो रेडियो मधुबन से भी बजता है कि इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते पर इन बीजों को बचा सकते जिससे नए उद्यान लगाए गए देखिएगा मैं बच्चों को ये कहूंगा की गांधी जी के जमाने में बुनियादी शिक्षाई थी सर हमारे यहाँ वो फॉर एच एजुकेशन कहलाती थी उसमें चार है चौथे थे हैंड हेड हार्ट और हारमोनी तो वो एक पेंसिल भी हुआ करती थी रमेश जी शायद आपको एक फॉरिक पेंसिल आया करती थी हाँ तो पहले क्या हार्मोनिस्ट डेवलपमेंट होता था सर्वांगीण विकास बुनियादी शिक्षा में फिजिकल ट्रेनिंग होती थी गेम्स खेलते थे हम क्राफ्ट करते थे हम हॉबीज करते थे पढ़ाई करते थे स्कूलों में हमारा एक हारमोनियस डेवलपमेंट होता था आज मैं ये नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ पर जब से साइंस को हमने प्राण आधार मान लिया है जब से ये साइंस आई मोबाइल आए लैपटॉप आए इसमें बच्चों का बचपन तो खा ये लोग बिल्कुल रहे अब तो गेम भी बच्चे हमारे इस मोबाइल पे ही खेल रहे फील्ड भूल गए हैं पेड़ों पे चढ़ना भूल गए तैराकिया भूल गए फुटबॉल भूल गए फुटबॉल भी ये मोबाइल पे ही खेल रहे हैं और बड़े शहरों में स्विमिंग पुल के नाम पे दो फिट पानी के गड्ढे में बड़ा महंगा तेरा की वो सीख भी लेगा हम तो गांवों के तालाबों में सर घंठे चमकी और कमल लाना ऐसी <laughs> है ऐसे खतरों से के खिलाड़ी हुआ करते थे हम तो विल्कुल, तो विल्कुल, विल्कुल। तो मैं तो ये ये बच्चों को यही कहूंगा कि बदलते युग में आप पिछले युग पे मत जाइएगा हम तो एक कपड़े की दरी से खेल के भी सर गांवों में बहुत प्यार से आपस में फिजिकल और मेंटल और हार्दिक हार्टली जीवन जीते थे आज बच्चे आपको एक सुन आश्चर्य होगा कि दो जुड़वा ट्विन्स बच्चे भी एक माँ के सामने एक प्लेट में खाना नहीं खा सकते बिल्कुल बिल्कुल। आज आज जो वैल्यू क्राइसिस आया ना जो मूल्यहीनता पर मुझे पीड़ा कि हम बच्चों को क्या कह रहे हैं संस्कार सम हम दई नहीं यानी दो जुड़वा बच्चे अगर एक प्लेट में खाना नहीं खा सकते तो रमेश बाबू बताए उनकी प्रॉपर्टी के विभाजन के वक्त उनकी हालत क्या होगी जी जी एक पीड़ादायक प्रश्न है तो मैं नए बच्चों को कहूंगा की सबसे पहले तो बुक्स के प्रति भी वापस इंटरनेट पर आप जाइएगा लेकिन किताबों से अपना प्रेम वापस लाइएगा हो सकता है आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाए नहीं चले तो कम से कम बुक जो है वो तो आपको जीवन में बहुत आना इसलिए मैं एक जगह एक फंक्शन में बार बार कहता हूँ कि हम बड़े लोग आजकल किसी अतिथि के वेलकम पर बुके देते हैं एक बुके चार सौ रुपए का आता रमेश बाबू ये नए बच्चे सुन रहे बिल्कुल, बिल्कुल आप इतने बड़े चार सौ रुपए के बुके का दस मिनट बाद कोई महत्व तो नहीं रहता अगर आप चार सौ रूपये के बजाय सौ रूपये की एक बुक भी आप किसी को दे तो जिंदगी भर उस परिवार में सुगंध आने वाली पीढ़िया भी उसका उपयोग कर सकती एक मैसेज तो ये दे रहा हूँ बच्चों जी, को वे बुक के प्रति ज्यादा रुझान लाए बुके के प्रति थोड़ी उदासीनता लाए ज्यादा फूलों को तोड़े नहीं वो सृष्टि ने उसी डाली पे लगे हुए हैं यार परमात्मा हवा के देरी आप देखे अपना नाखून तोड़ के बताओ ना जगदीश चंद्र बसु जब मेरी बॉडी में उतरते तो मैं यही कहूंगा <laughs> की अनायात आप पहनिया नहीं तोड़े फूल नहीं तोड़े वो वहां लगे हुए हैं, उनकी सुगंध अनंत तक पहुँचती है दूसरा बच्चों को कहूंगा कि वे अपनी फैकल्टी को निर्धारित करें, अपने इनर वर्ल्ड में पेरेंट्स और गुरु के माध्यम से देखें कि आप बनना क्या चाहते अगर वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता तो सर उसको आर्टिस्ट के ही फील्ड में डाला जाए अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर लेकिन पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो अपना दबाव डालते जो बाप चाहता वो बनाना चाहता इस पर बहुत सारी फिल्में भी आई है मैं उनका चित्र यहाँ नहीं करूंगा जी जी। तो मैं ये चाहूंगा की बच्चे को नाइन्थ के बाद अपने इनर वर्ल्ड में खुद भी अपनी समझ और अच्छे गुरुओं की गाइडेंस से अपनी फैकल्टी चेंज करे अपना कैरियर चेंज करे और जिस कैरियर के ट्रैक में वो आ जाए उसमें हड्डी तोड मेहनत करे फिर साइड सीन नहीं देखे सर और अर्जुन, भी अर्जुन भी की वो व्याख्या में करूंगा की अर्जुन जैसे धनुदारी को नपेड़ दिखता है न टहनिया दिखती है न चिड़िया दिखती है न दिखती है केवल पुतली दिखती है तो बारहवीं के बाद में ट्वेल्थ के बाद में या किसी कोचिंग के बाद वो अपना चाहे एमबीए करे एमसीए करे लॉ करे डॉक्टर बने कुछ भी बने अपनी क्वालिटीज को इनर वर्ल्ड में चेक कर ले की आल्व वो बनना क्या चाहता अगर वो सही क्वालिटीज में वो जा करके बनता है तो मैं सोचता हूँ इन बच्चों को जो मैं एक राय दे रहा हूँ अपनेपन के कारण कि वे निश्चित रूप से एक ऊंचाई पर अपने जीवन को बनाएंगे और मुझे फक्र है कि आज और मुझे सुन रहे हैं मेरी इसमें कहीं कोई अहम की भूमिका आपको लगे कि व्यास व्यासि कुछ घमंडी का छोंक लगा रहे हैं तो मैं उनसे माफी चाहूंगा कतई किसी अंतिम अनकॉन्शियस में भी मुझे ये ईगो नहीं है कि मैं कुछ काबिले तारीफ व्यक्तित हूँ पर हाँ परमात्मा ने मुझे अनंत गुरुओं ने धार रख करके मेरे को इस हीरे को तराशा है कि आज मौका मिलता है मैं नहीं प्रति और फालतू में कहीं बोलता रेडियो मृदन के प्रति और बाबा के प्रति थैंक्स चाहूंगा की अनंत गुरुओं ने मुझे सीख इसलिए मैं लाइफ लॉन्ग सीखने प्रतिक्षण में और दूसरा मैं निवेदन कर दू की मैं प्रेजेंट में रहने में बिलीव करता बिल्कर, मैं, मैं बिल्कर। पास्ट और फ्यूचर की ज्यादा चिंता नहीं करता और दो लाइनें आप कहो तो मैं गीत की भी सुना ताकि सबको लगे कि मैं म्यूजिक और पोइट्री का साथी <laughs> <लिए> रहा <laughs> तो एक एक प्यारी सी पंक्ति सुन लीजिएगा बिल्कुल लोग मुझे पूछते हैं स्वामी जी के मैं इतना अच्छा कैसे लिख लेता हूँ है ना तो उनके आंसर पर दो लाइन सुनिएगा मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगात मेरी कविता लिखने में मेरी योग्यता नहीं है ये प्रभु प्रसाद है एफर्ट नहीं है ग्रेस है मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगात मैं भी क्या लिख पाता मेरी है कितनी औकात है कितनी औकात एक अंतिम बंद देखेगा बहुत अच्छा जी भर भर अंतिम है इसका भर भर खाली होना है ज्यादा चीजों को संग्रह नहीं करें सर आत्मा भोजिल हो जाती हमारा मनुष्य जीवन देने के लिए मिला मैं भी। मैं भी पहले सर बहुत लोभी था आपको बताऊ हर चीज प्राप्त करता था अब मैंने बटोर करके बांटना शुरू किया जब जैसे मैं बाबा के पास आर भर खाली होना है और खाली हो भरना कम खाना गम खाना सहना पल दो पल का रहना बसेरा सुने डाली पा जब मैं मधुवन में आता हूँ और ब्रह्मा कुमारों और ब्रह्मा कुमारी इसको तो देखता हूँ मधुवन में सर लगता है वैकुंठ धरती का यही है <laughs> तो ये घर घर परिवार बच्चों से बुजुर्गों से ही बहुत सुंदर लगता है आपने मुझे सुना और पढ़ा मैं सभी दर्शकों को श्रोताओं को बहुत बहुत मेरी हार्दिक बधाई देता हूँ कि मेरे जीवन की ये आज की तारीख मुझे याद रहेगी कि जी, आज जी, जी, एक छोटे से इस व्यक्तित्व को उजागर होने का मौका मिला है रेडियो मधुवन के माध्यम से और जी, जी, जी. वो तो वो तो मधुवन तो मेरा प्राण है ही है <laughs> और उसमें भी जसवंत भाई विषा बहन आप रोहित बहुत सारे ऋषि अनंत लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और सीनियर्स में भी मैं नाम लूंगा हमारे तुलसी भाई जी हैं, राम भाई जी है हमारे जसवंत भाई है हमारे सतीश भाई जी है इन महारथियों के बीच मेरी पालना रही है और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सबने मुझे सराहा सुना उन्हें शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत तो अच्छा अच्छा और आशा करूंगा की हमारे जो श्रोता मित्र है उन सभी को भी आनंद आया होगा आपकी बातें सुनकर आपकी जीवन यात्रा में जो पड़ाव आए जो छोटे बड़े अलग अलग मुकाम आपने हासिल किए लेकिन हर जगह जो है एक जो रस है प्रेम का रस बहता हुआ दिखता है और निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा कि प्रभु प्रेम के इस रप, और इस प्रभु प्रेम के इस रंग में हमेशा आप रंगे रहें ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं सभी हमारी युवा साथी जो हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूँगा कि जीवन में आप चाहे जो बनना चाहे बिल्कुल बन सकते हैं बस उसके लिए जीतूड़ मेहनत जो हमारे व्यास जी ने कहा बिल्कुल आप हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है आप बिल्कुल हार्डवर्क करे आपको अपनी जो है सफलता जरूर मिलेगी आज नहीं तो कल इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी अच्छे बने हाँ करियर बनाएं परिवार का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रह नमस्कार तेरा धन्यवाद